पेताश्वतरोपनिषद शांकर भाष्य चतुर्थो अध्यायः परमेश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना गहनवाद्य भूजो भूजो वक्तव्य अध्याय आरभ्य प्रस्तुत विषय गंभीर होने के कारण इसका पुनः पुनः निरूपण करना आवश्यक है इसलिए अब चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जाता है या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगा वर्णाता दधाती विचित चांदे विश्वमाधव सदेव सनो बुद्ध्या शुभया संयुनतों शिष्ट के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपने शक्ति के द्वारा बिना कृषि प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में भी जिसमें विश्वलीन हो जाता है वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। स एक इति, स एको द्वितीय परमात्मा वर्णो जात्यादिहित निर्विशेष बहुधा नानाशक्तिगालीका अगृहित निरपेक्ष स्वाथनिरपेक्ष दधाती विदधादी चेतिबेती चान्ते प्रणय काले चा मध्येस्म सवो द्योतन स्वभास नोस्मा शुभया बुद्धया संयुनक संयोजय या एको इत्यादि जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में एक अद्वितीय और अवर्ण जाति आदि से रहित अर्थात निर्विशेष होने पर भी शक्ति के योग से निहितार्थ कोई प्रयोजन न लेकर अर्थात स्वार्थ की अपेक्षा न करके बहुधा नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में प्रलय काल में जिसमें विश्वलीन हो जाता है शांति के च शब्द से यह तात्पर्य है कि मध्यम में भी जिसमें विश्व स्थित है वह देव प्रकाश प्रकाशस्वरूप अर्थात विज्ञानिकस परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे परमात्मा की सर्वरूपता यस्मा सए सृष्टा तस्व तस्मा सए सर्व न ततो विभक्त अस्ती मंत्रत्र क्योंकि वही जगत का रचयिता है और उसी में उसका लय होता है अतः वही सर्वरूप है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है यह बात आगे के तीन मंत्रों से कही जाती है तदेवाग्निस्त आदित्य तद्वायुस्तुश्चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस्त प्रजापति वही अग्नि है वही सूर्य है वही वायु है वही चंद्रमा है वही शुक्र शुद्ध है वही ब्रह्म है वही जल है और वही प्रजापति है तदेव तदेति तदेवात्मतत्व अग्नि तदात्य शब्द सर्व संबध्यते तदवे शुक्रमीति दर्शना शेषमृजु तुक्रम शुद्धमनदीतिम्षत्राड़ी तद्रम्हिण्यगर्भात्मा तदाप स प्रजापतिरात्मा तद्नि इत्यादि वह आत्मत अग्नि वह सूर्य है आगे तदेव शुक्रम ऐसा देखा जाता है इसलिए वह शब्द का सबसे सास है शेष अर्थ सरल है वही शुक्र यानी शुद्ध है तथा और भी जो दीप्तिशाली नक्षत्र आदि पदार्थ हैं वह भी वही है तथा वही ब्रह्म स्वरूप है वही जल है और वही स्वराट रूप प्रजापति है तव मिस्त्री पुमानसी त्व कुमार उतवा कुमारी तम धीर्णो दंडे न पंचसी तं जा विश्व मुख तू स्त्री है तू पुरुष है तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है तथा तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है स्पष्टो मंत्रार्थ इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट है नीलह पतंगो हरिलो हिताक्ष तड़े गृतव समुद्र अनादिमत्व विभुत् वर्त यतो भुवनालि विश्वाम तो ही नीलवर्ण भ्रमर हरितवर्ण और लाल आँखों वाला जीव शुकादि निकृष्ट प्राणी मेघ तथा ग्रीष्मादि ऋतु और सप्त समुद्र है तू अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है तथा तुझी से संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं नील नीलि तमेवेतिवध्यते तमें नीलह पतंगो भ्रमर पतनाछती पतंग हरि लोहिताक्ष सुखादी निकृषा प्राणिस्तम्यर्थ तड़दर्भो मेघ ऋतव समुद्रमे सर्वसत्म भूतनादी तमे वाद्यशून्य विभुन जातानि युना विश्वा नील इत्यादि यहां तमेव तू ही इस पद का सबके साथ संबंध है तू ही नीलवर्ण पतंग भ्रमर है नीचे गिरते चलने के कारण भ्रमर को पतंग कहते हैं तू ही हरित लोहिताक्ष है अर्थात शुकादि निकृष्ट प्राणी वर्ग भी तू ही है तू ही तड़ित गर्भ मेघ ऋतु एवं समुद्र है इस प्रकार क्योंकि तू ही सबका आत्मा है इसलिए तू अनादि है तेरा आदि और अंत नहीं है जिससे कि विभु अर्थात व्यापक होने के कारण संपूर्ण भुवन उत्पन्न हुए हैं प्रकृति और जीव के संबंध का विचार इदानीम तेजो वन लक्षण प्रकृतिम छांदोग्योपनिषद प्रसिद्धा अजारूप कल्पनिया दर्शयति। अब छांदोग्योपनिषद में प्रसिद्ध तेज अप और अन्य रूपा प्रकृति को श्रुति अजारूप से कल्पित करके दिखलाती है अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा स्वरूपा अजोझे को जहाँ तेना भोग अजोन्य अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्णा अजा बकरी प्रकृति को एक अज बकरा जीव सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भुक्त भोगा को त्याग देता है अजामेकामिति, अजाम प्रकृति लोहित शुक्ल तेजो बनलक्षण बहवि प्रजा सृजमत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्दयती ध्यानुगतृष्टा देवात्मशक्तिम वूपा सारा अजोशेको विज्ञात्मादिका कर्म विनाशिता स्वयं आत्मा मनमारनो जुष्माण नुसेते भजते अन्य अन् आचार्योपदेश प्रकाशा वा सांधकारो जहाँती त्यजती काम इत्यादि स्वरूप एक समान आकार वाली बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित शुक्ल कृष्णा तेज अप और अन्य रूपा अजा प्रकृति को अथवा ध्यान योग में स्थित ब्रम्हवादियों द्वारा देखी गई देवात्म शक्ति को एक अज विज्ञानात्मा जो अनादि काम और कर्म द्वारा स्वरूप से भ्रष्ट कर दिया गया है इस प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानकर सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा गुरुदेव के उपदेश रूप प्रकाश से अविद्यांधकार के नष्ट हो जाने के कारण इसे छोड़ देता है जीव और ईश्वर की विलक्षणता इदानीम सूत्रभूतौ परमार्थ वस्तुअवधारण उपन्यस्य अब परम तत्व का निश्चय करने के लिए दो सूत्रभूत मंत्रों का उल्लेख किया जाता है द्वा सुपर्णुजा सखाया समान तय अन्या पिप्पल स्वाद्यो अभी चाक सदा परस्पर मिलकर रहने वाले दो सखा समान नाम वाली सुपर्ण सुंदर गति वाली पक्षी एक ही वृक्ष को आश्रित किए हुए हैं उनमें एक उसके स्वादिष्ट फलों को भोगता है और दूसरा उन्हें न भोगता हुआ देखता रहता है द्वेति द्वा विज्ञान परमात्मान सुपर्णा सुपर्णौ शोभन पतनौ शोभन घमनौ सुपर्ण पक्षी सामान्या सुपर्णौ सयुजा सयुजौ सर्वदा संयुक्त सखाया सखाज समानख्यानौ सामनाभिव्यक्तिण एव भूतौ सतौ सामनमेकृक्षम वृक्षमिवोच्छेद साम्यादृक्ष शरीर परिशस्व जाते परिस्वक्वंत सामश्रितवंतावेत द्वासुपर्ण इत्यादि द्वाद द्या विज्ञात्मा और परमात्मा जो सुपर्ण है अर्थात शुभ पतन सुभ गमन वाले होने से सुपर्ण है अथवा पक्षियों के समान होने से जो सुपर्ण कहलाते हैं और शरीर सर्वदा संयुक्त रहते हैं तथा सखा हैं जिनके आख्यान नाम यानी अभिव्यक्ति के कारण समान है ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही वृक्ष को वृक्ष के समान नाश में समानता होने के कारण शरीर वृक्ष है उसे परिसक्त किए हैं अर्थात ये दोनों उस पर आश्रित हैं तयो अन्योह अविद्याम वासनाश्रय लिंगोपाधि विज्ञात्मा पिप्पल कर्मफल सुखदुखलक्षण स्वाधु अनेक विचित्र विचिभेदना स्वादूपता अनसन अन्यो नित्य नितशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा परमेश्वर अभी चाकशीतिमी पश्यस्ते उनमें एक अविद्या काम और वास्ताओं के आश्रयभूत लिंग देह रूप उपाधि वाला विज्ञानात्मा अविवेकवश उसके स्वादु अनेक विचित्र वेदना रूप स्वाद वाले पिप्पल सुख दुख रूप कर्म फलों को भोगता है तथा अन्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा उन्हें न भोगता हुआ उन सभी को देखता रहता है तत्र सती ऐसा होने पर समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशयासोचत मुह्यम जुष्टम जदा पश्यत्यनमीश अश महिमा मृतिवीत शोक उस एक ही वृक्ष पर जीव देहात्म भाव में डूबकर मोहग्रस्त हो दीन भाव से शोक करता है जिस समय यह अनेकों योग मार्गों से सेवित और देहादि से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है उस समय शोक रहित हो जाता है समने वृक्षे शरीरे, विद्या, काम, कर्म, फल रागादी अलाम्बुरिव, समुद्र, समुद्रजल मग्नों निश्चयना, देहात्म भाव आपन्न अयमेवाह नप्ता पुत्रकश स्थूलो गुणवन सुखी दुखी इतं प्र प्रत्य न्योस्तयते मृते संयुज्यते च संबंधी चबंधिबाधवै अतो अनीशया न समर्थो हम पुत्रो मम नष्टो मृतामे भार्या भारा कि जीवित नव दीन भाव निशा तथा संतप्यते शोचती सतप्य मुह्यमनेकै अन प्रकार अविवेकतया विचिताप्यम एक ही वृक्ष यानी शरीर में पुरुष भोगता जीव अविद्या काम कर्म फल कर्म फल और रागादि के भारी भार से आक्रंत हो समुद्र के जल में डूबे हुए तूंबे के समान यानी निश्चय ही देहात्म भाव को प्राप्त हुआ यह देह मैं हूँ मैं अमुक का पुत्र हूँ उसका नाती हूँ कृष्ण हूँ स्थूल हूँ गुणवान हूँ गुणहीन हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ इस प्रकार के प्रत्यों वाला हो ऐसा प्रत्यक्ष समझकर इस कि इस देश से भिन्न कोई और नहीं है जन्मता मरता एवं अपने संबंधी बंधुओं से संयुक्त होता है अतः अनिशता से मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ मेरा पुत्र नष्ट हो गया स्त्री मर गई अब मेरे जीने से क्या लाभ है इस प्रकार का दीन भाव ही अनिशा असमर्थता है उससे युक्त होकर और मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थ के अनेकों प्रकारों से अवेकबस विचित्र स्थिति को प्राप्त होकर शोक अर्थात संताप करता है सी एव प्रेत आपन्न कदाचि अनेक जन्म धर्म संचयन निमित्त कचिद परम कारुक दर्शित योग मार्गो हिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग समाहितात्मा सन् जिष्ठम सेवितम जस्मिन काले लक्षणा सामदसंपन्नो जुष्ठ सेलेकमे यदा जल पश्य ध्याम वृक्षोपाधिलक्षण्विलक्षण द्विक्षण सर्वस्य संर्वातर परमात्माशंहस्मी सर्वूता नेतरो विद्या जानी परिन्नो इति विभूति महिमन जगद्रूपमसी महिमा पश्यति तदा भवति परमश्वर से यदि पश्यशोकोस्म शोकसागराद्वच्यतकृतो क्रित अथवा जुष्टम जदा पश्यन्नमीश अस्य प्रत्यगात्मो महिमान तथा शोको भवती वही प्रेत एवं मनुष्यादि योनियों में पढ़कर दुख भोगता है जब कभी अनेक जन्मों के संचित पुण्य कर्म विपाक से कोई परम कृपालु आचार्य उसे योग मार्ग का उपदेश कर देते हैं तो वह अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्याग के द्वारा समाह चित्त और समाधि साधनों से संपन्न हो अनेक योग मार्गों से सेवित अन्य जानी वृक्ष अर्थात देह रूप से उपाधि से भिन्न संसार धर्म शून्य क्षुधादि से असंस्पृष्ट सर्वांतर्यामी ईश्वर परमात्मा का ध्यान करता हुआ उसे देखता है अर्थात मैं यह हूँ अर्थात मैं सब में समान और समस्त प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूँ अविद्याजनित उपाधि से परिचिन्न मायात्मा नहीं हूँ इस प्रकार साक्षात्कार करता है और उसकी विभूति रूप महिमा को देखता है यानी यह जगत रूप महिमा इस परमात्मा की ही है ऐसा जिस समय देखता है उस समय यह शोक रहित हो जाता है अर्थात संपूर्ण शोक सागर से मुक्त यानी कृतकृत्य हो जाता है अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए कि जिस समय इस भोक्ता जीव को यह योग्य सेवित अन्य ईश्वर रूप अर्थात इस प्रत्यगात्मा की हुई महिमा रूप देखता है उस समय शोक रहित हो जाता है ब्रह्म की अधिष्ठान रूपता और उसके ज्ञान से कृताथता इदानिम तद्भिद कृता दर्शयति अब श्रुति ब्रह्मवेत्ताओं की कृतार्थता प्रदर्शित करती है ऋचो अक्षर परमे यस्मिन देवा यस् अतिषेदु यस्त न वेद कृमृचा कृष्यति या इत्तद्विदुष्ट इमे समासते जिसमें समस्त देवगुण अधिष्ठित हैं उस अक्षर परम व्योम में ही वेदत्रय स्थित है अर्थात वे भी उसी का प्रतिपादन करते हैं जो उसको नहीं जानता वह वेदों से ही क्या कर लेगा जो उसे जानते हैं वे तो ये कृतार्थ हुए स्थित हैं ऋच इति वेदत्रय वेद्य वेद्यक्षरे परमे व्योमन्व नाकल्पे येवा अश्वे निषेधो आश्रिता षती यस्त परमात्म न वेद करिष्यति कर इत्तद् विदुस्त इमें सामसते कृतार्था षति ऋच इत्यादि वेदत्रैवेद्य अक्षर परमाकाश में आकाशदेश पर में जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं उसके आश्रय से स्थित हैं उस परमात्मा को जो नहीं जानता वह वेद से क्या कर लेगा और जो से जानते हैं वे तो ये सम्यक प्रकार से रहते हैं अर्थात कृता हुए स्थित हैं माओपाधिक ईश्वर ही सबका सृष्टा है इदानिम इदान तथाक्षर से जगत् जगत सृष्टि च भेदेन दर्शयति। अब श्रुति उस अक्षर परमात्मा का ही माया रूप उपाधि के कारण जगत सृष्टि जगत का उत्पादन कारणत्व और जगन्निमित्त जगत का निमित्त कारणत्व अलग अलग दिखलाती है छंदा क्रो व्रता भूत भव्यमच वेदा अस्मान् अस्मा सृजते विश्व तस्मच माया सन्नुद्ध वेद यज्ञ क्रतु व्रत भूत भविष्य और वर्तमान तथा तो और भी जो कुछ वेद बतलाते हैं वह सब वायावी ईश्वर इस अक्षर से ही उत्पन्न करता है और उस प्रपंच में ही माया से अन्य होकर बंधा हुआ है चंदासी चंदासी सामत देव छन्दा छन्दासी ऋग्यजु सामीरसाख्या वेदा देवयो योपसबंधरहित्रियाा ज्योतिषोमाद व्रतानि व्रता भूत मतीतम भव्यम भष्यत यदि तोर्म्यवर्ती वर्तमान सूचयती चब्दाद्येकर्मणि प्रपंचे भूतादेद सर्वत्र संबद्धते यद्यते अस्म प्रकृता दक्षरा ब्रमण पूर्वोकमुत्प्यत इति संबंधः। छंदान छंदांसी इत्यादि रिक साम और अथर्वसंजक वेद छंद है जिनमें यूप का संबंध नहीं होता वे देवयज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहलाते हैं ज्योतिष्टोमादि याग ऋतु है तथा चांद्रायणादि व्रत है भूत जो बीत चुका है भव्य जो होने वाला है यत यह पद उनके मध्यवर्ती वर्तमान का सूचक है और च शब्द सबका समुच्चय करने के लिए है तात्पर्य यह है कि यज्ञादि कर्म और भूतादि प्रपंच में वेद ही प्रमाण है मूल में यत शब्द का सबसे साथ संबंध है इसका संबंध इस प्रकार है कि जो कुछ पहले कहा गया है सब इस प्रकृत अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है अविकारी ब्रह्मण कथम प्रपंचोपादानत आह माईति कूटस्थापि स्वशक्ति वसात्म सर्वसृष्टि उपन्नमत विश्व पूर्वोक प्रपंचम सृजत समाया स्वयं तस्मिन् भूतादि प्रपंचे मयिवान् इव संध संबंधों विद्यावशो भूत्वा संसारसमुद्रे भ्रमती अविकारी ब्रह्म किस प्रकार प्रपंच का उपादान कारण हो सकता है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है माया, सृजति इत्यादि तात्पर्य है कि कूटस्थ ब्रह्म का भी अपनी शक्ति के द्वारा सबका रचयिता होना संभव ही है वह विश्व अर्थात पूर्वोक्त प्रपंच को उत्पन्न करता है तथा अपनी माया से कल्पित हुए उस भूतादि प्रपंच में वह माया से ही अन्य सा होकर बंध गया है अर्थात अविद्या के वसीभूत होकर संसार समुद्र में भटकता रहता है प्रकृति और परमेश्वर का स्वरूप तथा उनकी सर्वव्यापकता पूर्वोकताया प्रकृति मयाव तदधिष्ठा सचि सच्चिदाननंदूप्रम्हण तदूपाधी वसा कल्पिता मयीविदूप से मसाकता वैवभूत कार्यक्रम संघात सर्वरादिदृश्यम जगद्या चेतिया प्रकृति माया है और उसका अधिष्ठाता उकाधिष्ठाता ब्रह्म उस माया रूप उपाधि के कारण माया भी है तथा उस चिद्रूप ब्रह्म के माया के कारण कल्पित हुए अवयव रूप कार्य कारण संघास से यह दिखाई देता हुआ भुर्लोकादि संपूर्ण जगत व्याप्त है इस आशय से श्रुति कहती है मायां तो प्रकृति विद्यान माईनम तो महेश्वरम तस्वयभूत सुव्याप्त सर्विदम जगत प्रकृति को तो माया जानना चाहिए और महेश्वर को माया उसी के अवयभूत कार्यक्रम संघात से यह संपूर्ण है। यूर्ण जगदापे मृति जगत्कृतिस्तासव प्रतिपिता प्रकृतिर्माजेती विद्याजानीया तो शब्दों धरनाथ महां चा सा महेश्वरस्थ मईन मत्ता स्फूर्त्यादि प्रदम तथाधिष्ठान प्रेरियता विद्याधि पूर्वेण संबंध तकत पर रज्ज्वाद्यधिष्ठानु कलर्पादिस्थनीय मयिक स्वावयवैरध्यासरेद भूराद्या पूर्ण मत धारणार्थः मयां तु इत्यादि पीछे जिसका जगत की प्रकृति कारण रूप से सर्वत्र प्रतिदन किया गया है वह प्रकृति माया ही है ऐसा जाने यहां तू शब्द निश्चयार्थक है जो महान और ईश्वर होने के कारण महेश्वर है उसे मायावी माया को सत्ता स्फूर्ति आदि देने वाला तथा अधिष्ठान रूप से उसे प्रेरित करना वाला जानना चाहिए इस प्रकार इसका पूर्वोक्त विद्यात क्रिया से संबंध है उस प्रकृत परमेश्वर के रज्जो आदि अधिष्ठानों में कल्पित सर्पादि रूप माइक अवयवों से अध्यास द्वारा यह भूलोकादि संपूर्ण जगदव्याप्त यानी पूर्ण है यहाँ भी तू शब्द निस्याथक ही है कारण ब्रह्म के साक्षात्कार से परम शांति की प्राप्ति माया तत्कारनेूटस्थ यो, सेवसत धिष्ठातृत्व वेदादि कार्यानाम उत्पत्ति कार्याण उत्पत्तिव तेन सर्वाधिष्ठातृत्वपलक्षित सच्चिदानंद वपुषा च दर्शयति माया और उसके कार्यादि का मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने स्वतंत्र रूप से सबका अधिष्ठाता है तथा आकाशादि कार्यों की उत्पत्ति का हेतु है और उस शुद्ध स्वरूप से ही उसके सर्वाधिष्ठातृत्व से उपलक्षित होने वाले सच्चिदानंद स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा एकत्व ज्ञान होने से मुक्ति होती है यह बात श्रुति दिखलाती है यो योनिम जोनिम यो अधिष्ठितेको यस्मदम सचवी चैतर्व तमीशानम वरदम देव माम निचाएँ मत्यंत में जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है जिसमें यह सब सम्यक प्रकार से लीन होता है और फिर विविध रूप हो जाता है उस सर्वनियंता वरदायक स्तवनीय देव का साक्षात्कार करके साधक इस परम शांति को प्राप्त होता है यो योनिमिति, यो माया विनिर्मुक्ता नंदेक घनः परमेश्वरो योनिम योनिमिति विपस्या मूल माया प्रकृतिर्मायावातर प्रकृत्यो शुचिस्ता प्रकृति सत्तास्फूर्ति प्रदत्नाधिष्ठा ठतरियामीपेण य आकाशे ठन्न इदी श्रुते एक यद्यधिष्ठातरीश्वर इद जगदुपसंहारे सी संगन सृष्टि काले विविध ताशादीपेण नाती तम प्रकृतमधिष्ठाता ईशानम वरदम मोक्षदे दोतनात्मक वेदादिस्तु नीचा निश्चय ब्र्माहमस्मृत्यपोक्षी सुसुप्त प्रत्यक्षीता सर्व पमक्षण सर्वजनी शातिदमा दर्शिता प्रसिद्धा शाति सर्वुख विर्मुखसुखताव मुक्ति यदुरपदीष्ट तत्व्यजन्यसुत तत्व नाविद्यावृत्तात्यम पुनरावृत्तिरहित करसो भवति भेत यो योनिम इत्यादि जो मायातीत विशुद्धानंद परमेश्वर योनि योनि को योनिम योनिम इस द्विरुक्ति से मूल प्रकृति रूपा माया और अवांतर प्रकृति रूप आकाश आदि ये दोनों प्रकृतियां योनिया सूचित होती है उन दोनों प्रकार की प्रकृतियों को सत्ता स्फूर्ति प्रधान रूप से अधिष्ठित करके अंतर्यामी रूप से स्थित है जैसा कि जो आकाश में स्थित है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है जो एक अद्वितीय है जिस मायादि के अधिष्ठाता ईश्वर में यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में संगत लय को प्राप्त होता है और फिर सृष्टि काल में विविधता को प्राप्त होता अर्थात आकाश आदि रूप से नानाकार हो जाता है उस प्रस्तुत अधिष्ठाता ईशान नियंता वरद मोक्षप्रद देव प्रकाशस्वरूप और इज वेदादि द्वारा स्तुत्य को अनुभव कर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार निश्चय रूप से प्रत्यक्ष कर सुषुप्ति आदि अनुभव की हुई जो सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहित कारणी शांति है वहाँ वह यहाँ इदम शब्द से इमाम इस संकेत से दिखाई गई है उस इस प्रसिद्ध शांति को अर्थात सर्व दुख शून्य सुखई का तानतारुरूपा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तात्पर्य यह है कि गुरु के उपदेश किए हुए तत्वमसी आदि वाक्यों से उत्पन्न होने वाले सम्यक तत्वज्ञान से अविद्या और उसके कार्यादिरूप संपूर्ण माया के निवृत्त हो जाने से वह आत्यंत की जिससे कि वह पुनरावृत्ति शून्य हो जाता है ऐसी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अर्थात एक रस ब्रह्म स्वरूप हो जाता है